में हो ये देखना करते थल। थल के लिए की जाने वाली से साध्य को व्यापाश्रय कहते हैं तो यहाँ पर आश्रय कर, कर हमने आश्रय बताया था इसका इस संबंध करने से पंक्ति अच्छी लगेगी देखो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 साध्य तो क्रिया से साध्य क्या है संबंध संबंध सम्बन्ध उस क्रिया से साध्य संबंध होने पर क्या है देवता फल देंगे राजा फल देगा बस है यज्ञ मतलब क्या है कि पुत्र पशु धन आदि फल है और उसके लिए की जाएगी क्रिया यज्ञ दान तप अथवा नौकरी वगैरह सेवा और उस क्रिया से साध्य क्या है सम्बन्ध किसके साथ संबंध देवता के साथ के साथ जिसकी नौकरी करेंगे है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 तो अब भी एन अर्थ जिससे मतलब एन अर्थ जिससे किससे अर्थ होने हैं जिस जिससे या जिस अर्थ के कारण है जिस अर्थ के कारण या अच्छा श्राध कोई अर्थ नहीं है ठीक है जिससे उस अर्थ की प्राप्ति के लिए क्रिया अनुष्ठ होती जिससे उस अर्थ की प्राप्ति के लिए क्रिया अनुष्ठ होती पंक्ति लगाइए ये श्लोक क्या अस्प सर्वित अर्थ विकास रिया ना अस्प अस्त्र से क्या लेना है जो आत्मरथी वाला चल रहा है ना ये आत्मति आत्म, आत्म और आत्मा में संतुष्ट रहने वाले ज्ञानी का सभी प्राणियों में कोई अर्थ का संबंध नहीं है या स्वार्थ का संबंध नहीं है, है? इस ज्ञानी का सभी प्राणियों में कोई विकसित है ना, कोई अर्थ के लिए संबंध नहीं है कोई के लिए नहीं। आ, कोई अर्थ अर्थ मतलब फल कोई फल के लिए संबंध इसका सभी प्राणियों में कोई फल के लिए सम्बन्ध मतलब इसका किसी भी प्राणी में किसी भी प्राणी के साथ फल के लिए सम्बन्ध क्योंकि उसको कोई फल चाहिए और हाँ तो अर्थ कैसे अर्थ कर लेंगे फल है ना कि कर क्या करेंगे संबंध इस ज्ञानी का सभी प्राणियों में फल के लिए सम्बन्ध हाँ मतलब फल के लिए सम्बन्ध नहीं है अर्थात स्वार्थ का संबंध नहीं है अब ये बीसवा चल रहा है अपना हाँ बीसवा चल रहा है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 और ये भी बताया था ना यदि जनक आदि ने कर्म किया है तो सबके लिए कर्म करना अनिवार्य नहीं है अब देखना तथापि करते फिर भी तथापि का कर है फिर भी, फिर भी। अच्छा आ, अब देखेंगे तथापि करते फिर भी प्रारब्ध कर्म आयम ये प्रारब्ध कर्म के अधीन तू भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये प्रारब्ब कर्म के अधीन तू ये बात ये तो लोक संग्रह लोक संग्रह एव अपनी अरिय मध्यम पुरुष एक विषय ने तो उसका क्या लिखा ने तो संग्रह एव अब लोक संग्रह के साथ अपि तो करेंगे कि लोक संग्रह को भी देखते हुए लोक संग्रह को भी देखते हुए और करतुम एवंसी ऐसा कर लेना की कर्म करना ही उचित है लोक एक मिनट लोक संग्रहम सम्पसन लोक संग्रहम अभी सम्पस्यन लोक संग्रह अभी लोक संग्रह को भी देखते हुए लोक संग्रह को भी देखते, देखते हुए, हुए। करतूंगी और यही कर्म करना ही उचित है।, है अब देखना कल हमने लोक संग्रह कर से क्या बताया था लोक को शिक्षा देने के लिए लोक को शिक्षा देने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं लोक संग्रह अच्छा परमात्मा साक्षात्कार होने पर कर्म क्यों करना चाहिए लोक संग्रह के लिए पहले जो कर्म किए जाएंगे उससे तो क्या है कि अपना ही कर करने वाले का ही कल्याण होता है अब यहाँ पर ये भाष्यकार लोक संग्रह कार करते हैं देखना लोकस से हम्म संग्रह लोक संग्रह संग संग्रह कार से लोग करते हैं उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोकस्य तो कार से क्या होता है जनस्य मनुष्य से है लोक की कुमार्ग से प्रवृत्ति को निवारण करना लोक रहे हैं लोक की कुमार्ग से प्रवृत्ति का निवारण करना क्या है लोक रहे हैं प्रातः उठ करके स्नान करके संध्या संद्योपासन करते हैं ब्रह्मचारी करना चाहिए अब किसी ब्रह्मचारी को साक्षात्कार हो जाए वो सोचे हमको कुछ करना नहीं है तो फिर क्या है कि दूसरे लोगों को दूसरे लोग उसको देख करके दूसरे लोग भी करेंगे वो काम तो अन्य लोगों की क्या होगी उनमार्ग में प्रवृत्ति होगी उनमार्ग में कुमारग में प्रवृत्ति होगी तो उसके निवारण के लिए उसको ये सब काम करना चाहिए है न इसलिए कभी भी जो है ना ऐसा सद्धर्म में सत्कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए बात समझ में आई कि लोक की कुमारग में होने लोक लोक की कुमारग में होने वाली प्रवृत्ति का निवारण करना लोक संग्रह कहलाता है लोक की कुमार्ग में होने वाली प्रवृत्ति को रोकना लोक संग्रह कहलाता है तम अपी समस्त से क्या लेना लोक संग्रह लोक संग्रह रूप प्रयोजन को भी देखते हुए लोक संग्रह रूप प्रयोजन को भी देखते हुए uh, प्रयोजन देखते हुए या लोक संग्रह रूप प्रयोजन को भी देखते दे हुए कर कर्म करना ही उचित है एवं यहाँ ले आना लिखा नहीं भाषाकार ने ले आना है अच्छा ये है ना श्लोक में लोक संग्रह एव लोक संग्रह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 इतरा हा? जना इतर जन सणम कुरुते हा तद जिस जिस कर्म का आचरण करते हैं जिस जिस कर्म का आचरण करते हैं है जिस जिस कर्म को करते हैं श्रेष्ठ महापुरुष या श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म को करते हैं इतरा जना जन एव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 हाँ वो आचरती जो है ये क्रिया है ना आचरित क्रिया का जो कर्म होगा वो क्या होगा द्वितीय वेषांत होगा कर्म कर्मणी कर्माणी कर्म सप्तमी की कोई जरूरत नहीं है वहाँ सप्तमी तो पत्र हटा का ऐसा कुछ करना पड़ेगा पुस्तक और है मेरे पास उसने नहीं, नहीं पास है पाठ लिए कलश वाले में रखा है पाठ वो व्यर्थ है ऐसा भी अब देखेंगे श्रेष्ठ महापुरुष से आचरित क्रिया है ना उससे कर्म द्वितीय आएगी कर्म द्वितीय वचनांत है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 प्रमाण मानता है देखो भास्कर ने क्या लिखा है किमचा और क्या क्या किम और क्या सह से क्या लिया श्रेष्ठा यद प्रमाणम कुर्ते प्रमाणम से लिया लौकिकम वैदिकम बात कि श्रेष्ठ मनुष्य जी से लौकिक अथवा वैदिक बात को प्रमाण मानता है लौकिक अथवा वैदिक बात को प्रमाण मानता है देखेंगे आगे लोका कर अनुवर्तते लोक उसका अनुकरण करता है मतलब लोक उसी रीति को प्रमाण मानता है लोक मतलब उसके अनुयायी उसी रीति को प्रमाण मानते हैं, लग जायेगा हाँ किंच से लेना श्रेष्ठा या प्रमाणम से लिया लौकिकम वैदिकम श्रेष्ठ व्यक्ति जिस लौकिक अथवा वैदिक रीति को प्रमाण मानता है और उस तद क्या है यारी? लोका तद अनुवर्तते लोक मतलब उसके अनुयायी लोक उसके अनुयायी तद अनुवर्तते उसका अनुसरण करते हैं मतलब उसी बात को प्रमाण मानते है उसी बात को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 कर्तव्य क्या है लोक संग्रह ज्ञानी का, का कर्तव्य क्या है लोक संग्रह crawl... तो कर्तव्यता किसकी लोक संग्रह कर्तव्य की कर्तव्य है ना कर्तव्य की और कर्तव्य किसका ज्ञानी का ज्ञानी का कर्तव्य और कर्तव्यता किसकी कर्तव्य की और यदि इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में तेवृष्टि तुझे संदेह हो तुझे विपरीत पत्ती कर तो ऐसे होता है विरोध यदि इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में तुझे विरोध प्रतीत होता हो तुझे विरोध मतलब यानी लोक संग्रह कैसे करेगा विपरीत तुझे तुझे विरोध प्रतीत होता है तुझे विरोध प्रतीत होता है या तुझे विरोध ज्ञात होता है या तुझे संदेह होता है तो माम चुनना प्रसिंह मुझे क्यों नहीं देखता है मुझे क्यों नहीं देखती हूँ भगवान कभी आलसी बनकर बैठे रहे क्या है आलसी बनकर कभी नहीं बैठे रहे सब तो करते थे भगवान हाँ भगवान राम ने कितना अच्छा प्रजा का पालन किया कितना अच्छा अच्छी तरह से प्रजा का पालन किया प्रजा रंजन किया हाँ माता पिता किया आज्ञा का पालन किया और शत्रुओं का भी खूब संहार किया भगवान किसने भी जो है न कितना अच्छा जो है ना सब कर्तव्य किया है तो वही बता रहे हैं हमें क्यों तो नहीं देखते हुए ऐसा हाँ अब देखेंगे महाभारत में कितनी कुशलता दिखाई श्रीकृष्ण ने कर्तव्य उसमें क्या था था यज्ञ किया किसने ऋषि ने वहाँ श्री कृष्ण ने क्या सेवा ली है मालूम है अतिथियों का पाद पादप प्रक्षालन करना राजस्व यज्ञ में बहुत सारे अतिथि आए थे तो उस सबको सेवा दी गई थी वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था राजस्व यज्ञ जो है चक्रवर्ती महाराजा करते थे पूरे विश्व के लोग आते थे पूरे विश्व से लोग आ जाए तो स्वागत सत्कार के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर यह कोठारी कौन बना था दीव दीव दीव नहीं बना दुर्योधन बनाया दुर्योधन को बनाया गया है कि वो विरोधी था वो सोचे हम इतना बांटेंगे जिनकी बदनामी हो जाएगी सब है ना इतना ज्यादा बांट देंगे इसकी बदनामी हो जाएगी सब खत्म कर देंगे उसी को बनाया गया था जानबूझ कर बाट खूब उदार दिखा दो नहीं पढ़ने वाला था और इन लोगों ने इसीलिए बनाया था कि खूब बांटना नहीं करना था। इसी बनाया था। और वो यही चाहिए इसीलिए और श्री कृष्ण ने सेवा लिया है की अतिथियों के पादर प्रक्षालन करना और पतले उठाना जो भोजन करेंगे ना तो पत्तियों की पतले उठाना और पादर प्रक्षालन करना ये सेवा श्री कृष्ण उनके हाथ के ऊपर मछली का चित्र था बोलते तो दो गुना वहाँ पैदा होता था किसके से को रखा था ना हाथ के ऊपर ज़्यादा देने पे उसको भगवान ने उस हाँ था मछली का एक देने से उस एक दिया तो उसमें दो आते थे अपने अक्षाम तक भगवान ने भी उसका चलो बढ़िया बात है तो ये ऐसा जो है ना ये भगवान ने कर्म किया है पाद प्रक्षल करना जूठी पतले उठाना तो कोई कर्म छोटा नहीं है सब परमात्मा की सेवा है सब नारायण सभी रूपों में है तो देखना यहाँ पर श्लोक देखेंगे न पार्थ कर्तव्यम त्रिशु लोकेशु किंचन नातव्यम वर्ते एवचा कर्मणि न मे पार्थ अस्थि कर्तव्यम त्रिशु लोकेशु किंचन न अनवाप न अनवापतम और क्या है कर्मणि भारत किसी ने पढ़ा है की की है की सेवा दुर्योधन दुर्योधन है है किसकी कोई लो कोई दुर्योधन पक्ष का है कौन है हमको याद नहीं आता है शायद दुर्योधन बोल रहे हैं तो वही हो सकता है तो खबरों को ही अब देखेंगे पार्थ में किंचन कर्तव्यम न पार्थे, त्रिसोकेश में किंचन कर्तव्यम न लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है हे पार्थे तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य लोग करते हैं किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए हैं? किसी अपराप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्तव्य करते हैं भगवान जो आप काम है अवाप्त समस्त काम है उनको कोई वस्तु अप्राप्त है हाँ तो वही तो जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं तो उनका कोई कर्तव्य है तीनों लोगों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है अब आगे बताते हैं न अनुवाप अवतव्यम है ना अवाप्तम चार कर लेना क्या क्या लिखा है ना क्या अनुवाप अवाक्तव्यम ना क्या अनुवाप अनुवाप करते अपराप्तम अनुवाप का तम्हा क्या है और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 ऐसा करना फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त होता ही हूँ फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त होता हूँ फिर भी भगवान कर्म करते हैं ऐसा तो अब जो मैंने भगवान परम ज्ञानी होकर कर्म कर रहे हैं तो उसको तो कोई संदेह नहीं करना चाहिए कोई विपृत पत्ती नहीं होना चाहिए ऐसा अब देखिए आप मामा मे तो क्या है मामा तो अर्थ न अस्थि करते करत न थे कर्तव्यम त्रीसुअ किंचन हे पार्थ तीनों लोकों में मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है तस्मात किस कारण से किस कारण से तो कहते हैं न अनुवाप्तम अनवाक्तम अनवाक्तम कर अपराप्तम अवातव्यम कर प्राप्णियम और को, और कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है फिर भी मैं में ही तो भगवान कर सभी प्राणियों का उद्धार कर रहे है ये, तो, ये भी तो क्या है उनकी करुणा से कर्तव्य है उनका कर रहे है उनको कोई लाभ नहीं है फिर भी कर रहे हैं चलिए अब इसी तो लाभ मान लो के बात अच्छी है और खुला देखो यदि हम न वर्ते जा मर्तमान मनुष्यासा यदि ही यदि अहम न वर्ते जाम अतंद्रिता मै वर्तमान मनुष्यासर्व यदि ना तो कर्म अतंत्रिता यदि अहम यदि मैं अतंता करते आलस्य रहित होकर यदि मैं आलस्य रहित होकर जाति करते कभी यदि मैं आलस्य होकर के कभी कर्म न वर्तम कर्म में प्रवृत्त न हो यदि मैं आलस्य रहित होकर कभी कर्मों में प्रवृत्त न हो न हो कर्मों में प्रवृत्त न हो या कर्मों में प्रवृत्ति न करूं, यदि मैं आलस्य रहित होकर के कर्मो में प्रवृत्ति न करू ठीक है तो पार्थ हे पार से पार्थ मनुष्यार्व मंगवर्तमान अनुवर्तन से तो हे पार से मनुष्य सब प्रकार से मंगवर्तम है ना तो हे पार से मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे अनुवर्तनते का अनुवर्त अनु अनु ऐसा कर लेना लिंग पर अर्थ तो हे पार से मनुष्य सभी लोग मेरे मार्ग का ही अनुसरण करने लगेंगे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 जानवर देखना गाय रहती है ना सुबह से उठ कर चलने लगती है इधर जानवरों में भी बड़ा मर जाता है सुबह से उठ कर चलने आदमी जो है आलसी कर है। तो जिसके लिए कर्तव्य वही सबसे बेकार तो आदमी है जानवर सुबह उठ जाते हैं जल्दी से वो तो कभी भी देर तक नहीं सोता जानवर यदि पुनः हम न वर्ते हम झाद करते कदाचित करम का आलसी अनव्य आलस्य होकर के अतंत्रता का अर्थ है अनव्य आलस्य होकर के मम मम से लिया है श्रेष्ठ तो स्था अच्छा मम से लिया है श्रेष्ठ सता श्लोक में नहीं आया है ना श्रेष्ठ सता मतलब श्रेष्ठ जन का श्रेष्ठ जन का ऐसा श्रेष्ठ स्था यह मम का है यह मुझ श्रेष्ठ जन का ऐसा कर लेना मुझ श्रेष्ठ हाँ मम के पास भाष्यकार में जोड़ा श्रेष्ठ स्था मतलब श्रेष्ठ जन का वर्तन प्रकार से मार्गम अनुवर्तन थे मतलब अनुवर्तन करेंगे ऐसा अच्छा समझिए ना अनुवर्तन करने लग जायेंगे अनुसरण करने लग जाएंगे मनुष्य क्या हे पार्थ सर्वसाकर सर्व प्रकार तो क्या होगा तथा क्या को दोषा क्या तथा और वैसा होने से क्या दोष होगा मतलब भगवान यदि कर्म न करे और सब मनुष्य सब प्रकार से भगवान का ही उस स्थिति में अनुसरण करने लगे तो क्या होगा तो कहते हैं कि क्या तथा और वैसा होने से कहा दोषा दोष क्या होता है आहा इस पर कहते हैं उस पे कुरियाम कर्म चेद अहम शंकरेद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 तो भगवान ही सही आचरण नहीं करेंगे तो फिर लोगों को कोई स्व शिक्षा नहीं मिलेगी तो मनमाना आचरण करेंगे तो वर्ण शंकर को करने वाला बनूंगा इमा प्रजा उपन्यासम और इस प्रजा का हनन करने वाला मैं बनूंगा इस प्रजा का तो हाँ तो श्रेष्ठ जनों को सोचना चाहिए कि श्रेष्ठों का अनुसरण सब लोग करते हैं कि उनको भी ठीक ठीक काम करना चाहिए उस करतेमे इमे से क्या लिया है सर्वे जोड़ा ना भाष्यकार ने लोका से सर्वे लोका लिया है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 प्रजा का अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ मैं तद उपतिम कुर उसका हनन करने वाला बनूंगा उपतिम पर उम है ना श्लोक में उपन कर उम कुर उपन्याम का क्या है उपतिम कर उपन्यम कि उसे मैं मारने वाला बनूंगा उसे मैं में आ, उसका हनन करने वाला बनूंगा या हनन करूंगा अब देखना हुआ मुझ ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा वह तेरह साल के बाद वह मुझ नहीं होगा या व मुझ भगवान क्या है की कुशलता पूर्वक कर्म करते हैं इसलिए सबको करना चाहिए भगवान अवतार लेते हैं तो बिल्कुल मर्यादा स्थापन के लिए धर्म स्थापन के लिए ही सब कार्य करते है आगे देखेंगे थोड़ा सा देखो यदि पुनः अहम तव युक्त बुद्धि यदि पुनः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 सक्ता कर्म विद्वसों विद्वासिषो लोकसंग्रह सर्मण अविद्वान्शा यथा कुर भारत कुद्वा विद्वान् तथा हा, तथा असक्त शिकीर्षु लोकसंग्रह भारत हे भारत कर्म शक्ता अविद्वंसा यथा कुरंती हे अर्जुन हे भारत हे अर्जुन कर्मणि सकता कर्म में आसक्त अविद्वंसा कुरंती कर्म में आसक्त कौन होता है अज्ञानी कर्म में आसक्त अज्ञानी जैसा कर्म करते हैं कर्म में आसक्त अज्ञानी जैसे कर्म करते हैं अज्ञानी खूब कर्म करते हैं आसक्त हो करके तो भगवान कहते हैं ज्ञानी को उसी प्रकार खूब कर्म करना चाहिए कुरियाद विद्वान कुरियाद विद्वान तथा असक्ता चिकीर्सु लोक संग्रह तथा विद्वान असक्ता है ना उसी प्रकार विद्वान असक्ता के आप संजोड़ लेना असक्ता करते आसक्ति रहता है उसी प्रकार विद्वान आसक्ति रहित होकर तथा विद्वान असक्ता उसी प्रकार विद्वान आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह चिकीर्सु लोक संग्रह की इच्छा करने वाला होकर कर्म को करे ऐसा लगा लेना चाहे तथा लोक संग्रह चिकित्सु उसी प्रकार लोक संग्रह करने का इच्छुक <laughs> तथा लोक उसी प्रकार लोक संग्रह करने का इच्छुक विद्वान असक्ता कुरयात विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्म को करे लग जाएगा उसी प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा करने वाला ज्ञानी असक्ता सन कुरियात आशक्ति रहित होकर कर्मों को करे अन्य हो जाएगा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 तद्वत की मर्थम करो ती उसकी तरह मतलब तद्वत कर से अज्ञानी के लिए अज्ञानी के समान अज्ञानी के समान ज्ञानी क्यों करता है तब उसको सुनो चिकित्सु ज्ञानी क्या लिखा फट गया चिकित्सु कर से कर तुम इच्छुक करने का इच्छुक क्या करने का इच्छुक लोक संग्राम उसी प्रकार लोक संग्रह करने का इच्छुक आसक्ति रही तो करके ज्ञानी भी कर्म करे एवं लोक संग्राम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 वह अन्य से आत्मविदा कर्तव्य जोड़ेंगे अथवा अन्य आत्मज्ञानी का नहीं अथवा अन्य आत्मज्ञानी का कर्तव्य पूरा फिर ऐसा जोड़ना ऐसे की लोक संग्रह करने की इच्छा वाले अन्य आत्मज्ञानी का कर्तव्य नहीं है है ना इस तो प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले तो मुझे आत्मज्ञानी का कर्तव्य नहीं है तथा लोक संग्रह करने की इच्छा वाले अन्य आत्मज्ञानी का कर्तव्य एक पंक्ति एक शब्द छूट गए लोक संग्रह लोक संग्रहवा क्या पाठ है मुक्तवा है ना मुक्तवा लोक मुक्तवा, दोबारा लगाइए इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मुझ आत्मज्ञानी का अथवा अन्य आत्मज्ञानी का लोक संग्रह मुक्तवा कर्तव्य नास्ति, लोक संग्रह को छोड़कर दूसरा कर्तव्य नहीं है ऐसे लगाएंगे है इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मेरा अथवा अन्य आत्मज्ञानी का लोक संग्रह मुक्त कर्तव्य नोक संग्रह को छोड़कर दूसरा कर्तव्य नहीं है एक कर्तव्य क्या बताया गया तथा करते आत्मविदा एकदम उपदेष है उस आत्मज्ञानी के लिए या उपदेश किया जाता है तो उस आत्मज्ञानी के लिए या उपदेश किया जाता, किया जाता है।, है लिखा देंगे कल वगैरह कहा है ओम पूर्ण मजा है